साथियों कामरेडो दो आज वर्षों बाद बहुत तकलीफ बहुत पीड़ा और बहुत उस उज्वेली दिमाग के साथ इतने सारे संगठनों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये कहीं एक बड़ी उम्मीद की शुरुआत भी आ, लग रही थी जो उपस्थिति यहां थी अधिकांश लोग जा चुके हैं जो उपस्थिति यहाँ जो बहुत मानी गई क्योंकि तमाम लोग जो जो बहुत नुक्ताचीनी के साथ एक दूसरे से बहस करते रहे एक दूसरे से आप कई बार बेमतलब की लड़ाइया लड़ते रहे वैसे लोग इस पूरे वक्त, वक्त में इस अंधेरे वक्त में स्थितियों की गंभीरता समझकर एक साथ आए और अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारी जो नकली दीवारें थी गैर जरूरी दीवारें थी उनके टूटने की शुरुआत हो रही है मैं अपनी सिर्फ एक कविता पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि तो मुझे मालूम है जो साथी शुरू से आए हुए हैं वो थके हैं और वक्त की भी तंगी है ये कविता है कितनी सावधानिया और ये इस वक्त जो हमारा संवेदनशील मध्य वर्ग है उसकी सुरक्षा कामिता उसके भय और फिर भी उन तमाम चीजों के पास जिन उम्मीद की लौ जलती रहती है उसकी कविचा गौर से सुनो गौर से सुनो रुक रुक कर सुनाई देगी हर हथियारों की है। गौर से सुनो रुक रुक कर सुनाई देगी हथियारों की और चीखें महसूस होगी रह रह कर जलने की गन दिखाई देगा खून के थक्कों पर और चीटियों का आदिम नृत्य फिलहाल कितनी सावधानियों का सिलसिला है ये जीवन भी फिलहाल कितनी सावधानियों का सिलसिला है ये जीवन भी बेबस पछतावे का घूल लिए मन की दरारों में टूटी फूटी बेढंगी विरासत में गौरव के क्षण ढूंढते हुए पता नहीं किन किन नायक नायिकाओं संग कहाँ कहाँ समय के तलघर में शामिल भोजों में अलौकिक चमत्कारों के बीच छोटी मोटी खुशियाँ या मुगालते कमाते हुए कि हारना छिपा रहे कि हारना छिपा रहे दयनीयता दिखाई दे विनम्र था याद ना आए मारे गए लोगों की याद ना आए मारे गए लोगों की उनके बेसहारा बच्चे क्रूरता के महासमुद्र में किधर बिला गए याद ना आए मारे गए लोगों की उनके बेसहारा बच्चे क्रूरता के महासमुद्र में किधर बिला गए मित्रों परिजनों में कितनी बची है उनकी हंसी उनकी स्त्रियों की आंखों में बाकी है, कितने सवाल न्याय के लिए लड़ने की न्याय के लिए लड़ने की पागल जिद याद ना आए मिल न जाए औचक कहीं प्रेम की वह अधीरता छोड़ आए जिसे बचपन के सूखे फूलों मरी हुई चिड़ियों के बीच मिट्टी हो जाने को देखती रहती है वह टकटकी तक लगाए शोकाकुल छाया सी उतरती है कभी कभी नील के इलाके में छिटपुर तारों वाली रात को साक्षी बनाती हुई चमगा की उड़ान के बीच फरेब बजता है सूखे पत्तों में झंझनाता हुआ गौर से सुनो रुक रुक कर सुनाई देगी हथियारों की टकरा है और चीखें। महसूस होगी रह रहकर जलने की गंध दिखाई देगा खून के थक्कों पर फिर चट्टियों का आदि नृत्य विचार नहीं मरते हैं और जो संवेदनशील मन है जो एक एक, एक जो मनुष्यता की बड़ी ताकत है वो कभी खत्म नहीं होती और आइए कुछ नए संकल्प करें और कुछ पुराने सपनों को फिर से दोहराए नमस्कार